तुम्हारी श्वास श्वास में होना चाहिए तो ही तुम धार्मिक हो पाओगे धर्म काव्य है महाकाव्य धर्म गद्य नहीं है पद्य धर्म जीवन को गाने की कला है धर्म संगीत है और है दृढ़ कर राखी अपना चीत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 लोग कहते हैं भगवान कहां है भगवान तुम्हारे कानों के पास चिल्लाए चीखे तो तुम सुन ना पाओगे तुम्हारे कान बंद तुम्हारे भीतर इतना शोरगुल है तुम अपने शोरगुल को सुनोगे कि भगवान की आवाज सुनोगे उसकी आवाज बड़ी धीमी है भगवान चिल्लाता नहीं फुसफुसाता है उसकी आवाज में आक्रमण नहीं है उसकी आवाज एक धीमे स्वर की भांति है शून्य स्वर की भांति संगीत की एक तरंग की भांति है तुम जब तक शांत न हो जाओ तब तक, तक तुम उस तरंग को न पकड़ पाओगे जब तुम शांत हो जाओगे तभी तुम पकड़ पाओगे और शांत होते ही तुम हैरान होगे कि हम कहां खोजते फिरते थे उसने तो हमें जानो तरफ से घेरा हुआ है उसके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं संगीत से मेरा प्रयोजन अंत संगीत से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 तब वो अनुभव करता है कि यह होने की ध्वनि किसी टक्कर से पैदा नहीं हो रही यह आहत ध्वनि नहीं है अनाहत नाद है। नानक कहते हैं वही एक उसका नाम नाम है ओंकार नानक बहुत बार शब्द का प्रयोग करेंगे इसे स्मरण रखना कि जब भी वो कहते हैं उसका नाम और उसका नाम ही मार्ग है और उसके नाम की रटन में जो डूब जाएगा उसके नाम में जो डूब जाएगा वो उसे पालेगा तो ध्यान रखना नाम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 मुक्शु था ऐसे ही कुतूहल से नहीं आ गया था साधक था जो पूछा था बड़ी अभी से पूछा था नानक ने कहा तो फिर आंख बंद कर लो और शांत होकर बैठ जाओ तो जो तुम चाहते हो वो मैं करके ही दिखा तो फकीर आंख बंद करके शांत होकर बैठ गया अगर मुमुख न होता तो तो भयभीत हो जाते क्योंकि जो पूछा था खतरनाक पूछा था कि राह कर दो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 यह वचन बहुत अद्भुत कृष्ण कहते हैं जो मुझे जिस भांति बजते हैं मैं भी उन्हें उसी भांति बजता और बुद्धिमान पुरुष इस बात को जानकर इस भांति बरतते भगवान बजता है इस सूत्र में एक गहरे आध्यात्मिक रिजोन की एक आध्यात्मिक प्रतिसंवाद की घोषणा की गई संगीतज्ञ जानते कि अगर एक सुने एकांत कमरे में कोई कुशल संगीतज्ञ एक वीणा को बजाए और दूसरे कोने में एक वीणा रख दी जाए खाली अकेली कमरे में गूंजने लगे आवाजें एक बस्ती हुई वीणा की तो कुशल संगीतज्ञ उस शांत पड़ी हुई वीणा के तारों को भी झंकृत कर देता है रिजोमेंस पैदा हो जाता है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 जब आप एक कदम उठाते परमात्मा की तरफ तब परमात्मा भी आपकी तरफ कदम उठाता है यह हमें साधारणता दिखाई नहीं पड़ता है ये साधारणता हमारे ख्याल में नहीं आता ये ख्याल में हमारे इसलिए नहीं आता कि हम जीवन की छुद्रता में इस भांति उलझे हुए हैं कि उसके गहरे प्रतिध्वनियों को पकड़ने की क्षमता खो देते हम इतने शोरगुल में डूबे हुए हैं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 में अजर दिन बाजा झनकार उठे एक ध्वनि को कहते हैं आहत ध्वनि जैसे मैं ताली बजाऊं तो दो हाथ टकराएं ये, जो पैदा हुई, ये आहत दो की टकराहट से हुई तबला बजाओ की वीणा बजाओ की कोई भी वाद्य बजाओ टकराहट सब आहत ध्वनि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 वो कई तरकी में सोच के लाता है लेकिन गुरु कह देता नहीं तुझे कहने की जरूरत नहीं जब बजेगी तो मैं देख ही लूंगा तुझे बताने की जरूरत नहीं जब बजेगी तो तेरा पूरा अस्तित्व बजेगा रस गगन गुफा में अजर झरे बिन बाजा झनखार उठे जहा कोई बाजा नहीं कुछ बज नहीं रहा कोई टकराहट नहीं और अनंत ध्वनि का उदघोष हो रहा है उस ध्वनि को हिंदुओं ने ओंकार कहा है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 प्रश्न समाधि का पहला अनुभव कैसा होता है होगा तो ही जानोगे कहा जा सके ऐसा नहीं कुछ कुछ इशारे किए जा सकते जैसे अंधेरे में अचानक दिया जल जाए ऐसा होता या जैसे बीमार मरता हो और अचानक कोई दवा लग जाए मरते मरते कोई दवा लग जाए और जीवन की लहर जीवन की पुलक फिर फैल जाए ऐसा होता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 उस खालीपन में ही ईश्वर का अनुभव है मौन ही सघन होते होते ईश्वर बन जाता है आकाश का मौन ही ध्वनि है सुनो मौन को भास्वर की प्रतीति ही ईश्वर है उसी को हमने अंगार कहा